युद्ध के तुच्छ कारण तथा शांति हेतु प्रयत्न करने का प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य अब्दुल बहा ने कहा मैं आशा करता हूं कि आप सब प्रसन्न और अच्छे होंगे मैं प्रसन्न नहीं अपितु बड़ा दोहखी हूँ बैनगाजी के युद्ध के समाचार ने मेरे हृदय को कड़ी चोट पहुंचाई है मैं मानव की पाश्विकता पर हैरान हूँ जो अब भी संसार में मौजूद है लोगों के लिए यह कैसे संभव है कि वे सुबह से लेकर शाम तक लड़ते रहें, एक दूसरे का वध करें और अपने सहमानवों का रक्त बहाएं और फिर किस उद्देश्य से भूमि के एक टुकड़े पर कब्जा करने के लिए पशु भी जब आपस में लड़ते हैं तो उसके आक्रमण का भी कोई तात्कालिक तथा उचित कारण होता है कितनी भयंक बात है कि मनुष्यों जिनका संबंध उच्च जगत से है का इतना पतन हो सकता है कि भूमि के टुकड़े पर कब्जे हेतु वे अपने सहमानवों को हताहत करें और मुसीबतें लाएं। सृष्टि के जीवों में सर्वोत्कृष्ट प्राणी निम्नतम भौतिक तत्व भूमि की प्राप्ति के लिए लड़ रहा है भूमि किसी एक राष्ट्र के लोगों की नहीं बल्कि सभी लोगों की मलकियत है यह पृथ्वी मनुष्य का घर नहीं बल्कि उसकी कब्र है ये लोग अपनी कब्रों के लिए लड़ रहे हैं इस संसार में कब्र जैसी भयानक जगह कोई नहीं जो लोगों के गलत सड़ते शरीरों का वास है विजय व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा हो चाहे कितने ही देशों को वह गुलामी की जंजीरों में जकड़ दे वह इन ध्वस्त देशों के किसी भाग को अपने कब्जे में नहीं रख सकता सिवाय एक छोटे से टुकड़े के जो उसकी कब्र है यदि लोगों की दशा को सुधरने सभ्यता के फैलाव पार्श्विक प्रथाओं का न्यायपूर्ण नियमों में बदलने के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता हो तो निश्चय ही शांतिपूर्ण साधनों द्वारा क्षेत्र का आवश्यक विस्तार संभव हो सकेगा परंतु युद्ध लोगों की महत्वाकांक्षाओं की तृप्ति के लिए किया जाता है चंद लोगों के सांसरिक लाभ के लिए असंख्य लोगों की भयानक दुर्दशा होती है और सैकड़ों स्त्री के हृदय शोकाकुल हो उठते हैं कितनी विधवाएं अपने पतियों का शोक मनाती हैं, हिंसक निर्दयता की कितनी कथाएं हम सुनते हैं कितने छोटे छोटे अनाथ बच्चे अपने वृद्ध पिताओं के लिए करंदन कर रहे हैं कितनी स्त्रियां अपने हताहत पुत्रों के लिए विलाप कर रही है मावन हिंसा के विस्फोट से बढ़कर भन्यकर और हृदय विदारक और कोई वस्तु नहीं मैं आप सबको इस बात का दायित्व सौंपता हूँ कि आप में से प्रत्येक अपने हृदय के सारे विचार प्रेम और एकता पर केंद्रित करें जब युद्ध का विचार आए तो उसका सामना शांति के अधिक शक्तिशाली विचार से करें घृणा के विचार को निश्चय ही प्रेम के अधिक प्रबल विचार से ध्वस्त कर दिया जाए युद्ध के विचार मैत्रीभाव कल्याण सुख चैन और तृप्ति का नाश करते हैं प्रेम के विचार भातृभाव शांति मैत्री और प्रसन्नता को बढ़ावा देते हैं जब संसार के सैनिक हत्या के लिए अपनी तलवारें म्यान से खींच लेते हैं तो ईश्वर के सैनिक एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं ताकि शुद्ध हृद्धियों तथा निष्कपट आत्माओं के माध्यम से काम करते हुए परमात्मा की दया से मनुष्य की सारी हिंसा लुप्त हो जाए यह न सोचे कि विश्व शांति एक ऐसा आर्दर्श है जिसे पा सकना संभव नहीं ईश्वर की दिव्य परोपकारिता के लिए कुछ भी असंभव नहीं यदि आप पूरे मन से पृथ्वी के प्रत्येक जाति के साथ मित्रता चाहते हैं तो आपके आध्यात्मिक तथा रचनात्मक विचारों का निश्चय की प्रसार होगा यह दूसरों की भी इच्छा बन जाएगी और निरंतर दृढ़ होती जाएगी यहाँ तक कि यह सभी मनुष्यों के मन पर छा जाएगी निराश न हो दृढ़ता पूर्वक काम करें शुद्ध हृदयता और प्रेम घृणा पर विजय होंगे इन दिनों कैसी कैसी असंभव प्रतीत होने वाली घटनाएं घट रही है अपने मुखों को विश्व के प्रकाश की ओर दृढ़ता पूर्वक मोड़ो सभी के प्रति प्रेम दर्शाओ प्रेम मानव हृदय में पवित्र आत्मा का श्वांस है धैर्य रखो ईश्वर अपने उन बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ता जो प्रयत्नशील कार्यरत और प्रार्थना में लीन होते हैं आपके हृदय इस तीव्र इच्छा से भर जाएं कि इस सारे युद्धव्यस्त संसार को शांति और मैत्री भाव अपने पाश में ले ले तब आपके यत्न फलीफूत होंगे और सार्वलौकिक भ्रातृभाव के साथ साथ शांति और सद्भाव के वातावरण में प्रभु के साम्राज्य का पदार्पण होगा आज इस कमरे में कई जातियों के सदस्य हैं फ्रांसीसी अमेरिकन अंग्रेज जर्मन इटालियन भाई बहने जो सद्भाव और मित्रता के साथ एकत्रित हुए हैं यह सभा उसका पूर्वाभास दे वस्तुता इस संसार में शांति तब होगी जब ईश्वर का प्रत्येक बालक यह अनुभव करेगा कि वे एक ही वृक्ष के पत्ते एक ही फुलवाड़ी के फूल एक ही समुद्र की बूंदे एक ही परमपिता की पुत्र पुत्रपुत्रिया है जिसका नाम प्रेम है